पत्र चार 400 स्वामी ब्रह्मानंद को लिखे श्रीनगर 17 जुलाई अठारह सौ अंठानबे तुम्हारे पत्र से यह समाचार विदित हुए शारदा के बारे में तुमने जो लिखा है उसमें मेरा कहना इतना ही है कि बंग भाषा में पत्रिका को आय प्रद बनाना कठिन है किंतु यदि सब मिलकर घर घर जाकर ग्राहक बनावे तो यह संभव हो सकता है इस विषय में तुम्हें जो उचित प्रतीत हो करना बेचारा शारदा एक बार विफल मनोरथ हो चुका है जो व्यक्ति इतना कार्यशील तथा स्वार्थ शून्य है उसकी सहायता के लिए यदि एक रुपये पर पानी भी फिर जाए तो क्या कोई नुकसान की बात है राजयोग के मुद्रण का क्या समाचार है अंतिम उपाय के रूप में तुम इसका भार उपेन पर सौंप सकते हो इस शर्त पर कि विक्रय के लाभ का कुछ अंश उसे प्राप्त हो सकता है रुपये पैसे के बारे में मैंने पहले जो कुछ लिखा है उसे ही अंतिम निर्णय समझना अब लेन देन के बारे में तुम स्वयं ही सोच समझकर कार्य करते रहना मुझे यह साफ दिखाई दे रहा है कि मेरी कार्य प्रणाली ठीक नहीं है तुम्हारी नीति ठीक है दूसरों को सहायता देने के संबंध में अर्थात एकदम अधिकाधिक देने से लोग कृतज्ञ न बनकर उल्टा यह समझने लगते हैं कि अच्छा बेवकूफ़ फंसा है दान के फलस्वरूप दान लेने वालों में नैतिक पतन होता है इस बात का कभी मुझे ख्याल भी नहीं था दूसरी बात यह है कि जिस विशेष कार्य के लिए लोग दान देते हैं उससे थोड़ा बहुत इधर उधर करने का अधिकार हमें नहीं है काश्मीर के प्रधान न्यायाधीश श्री ऋषिवर मुखर्जी के पते पर भेजने से ही श्रीमती बुल को माला मिल जाएगी मित्र साहब साहब तथा जस साहब इन लोगों की अच्छी तरह से देखभाल कर रहे हैं काश्मीर में अभी तक हमें ज़मीन नहीं मिल सकी है शीघ्र ही मिलने की आशा है जाड़े की ऋतु में एक बार यहाँ रहने से ही तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा यदि उत्तम मकान तथा पर्याप्त मात्रा में लकड़ी हो एवं साथ में गर्म कपड़े रहे तो बर्फ के देश में आनंद ही है दुख का नाम भी नहीं है पेट की बीमारी के लिए ठंडा देश रामबाण औषधि है योगेन्द्र भाई को भी साथ लेते आना क्योंकि यह पहाड़ी देश नहीं है यहाँ की मिट्टी भी बंग देश जैसी है अल्मोड़ा से पत्रिका निकालने पर बहुत कुछ कार्य अग्रसर हो सकता है क्योंकि इससे बेचारे सीवियर को भी एक कार्य मिल जाएगा तथा अल्मोड़ा के लोगों को भी कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा सबको उनके मन के अनुसार कार्य देना ही विशेष कुशलता की बात है कलकत्ते में जैसे भी हो सके निवेदिता बालिका विद्यालय को सुस्थापित करना ही होगा मास्टर महाशय को कश्मीर लाना अभी बहुत दूर की बात है क्योंकि यहाँ पर कॉलेज स्थापित होने में अभी बहुत देर है किंतु उन्होंने लिखा है कि उन्हें आचार्य बनाकर कलकत्ते में एक कॉलेज स्थापित करने की दिशा में एक हज़ार रुपये प्रारंभिक व्यय कार्य प्रारंभ कर देना संभव हो सकेता है मैंने सुना है कि इसमें तुम लोग भी राजी हो इस बारे में जैसा उचित समझो व्यवस्था करना मेरा स्वास्थ्य ठीक है रात में प्रायः उठना नहीं पड़ता है यद्यपि सुबह शाम भात आलू चीनी को कुछ मिलता है खा लेता हूँ दवा किसी काम ही नहीं है काम की नहीं है ब्रह्मज्ञानी के शरीर पर दवा का कोई असर नहीं होता वह हजम हो जाएगी कोई डर की बात नहीं है महिलाएं सब कुशलपूर्वक हैं और वे तुम लोगों को स्नेह ज्ञापन कर रही हैं शिवानंद जी के दो पत्र आए हैं उनके ऑस्ट्रेलियन शिष्य का भी एक पत्र मिला है सुनता हूँ कि कलकत्ते में प्लेग बिल्कुल बंद हो गया है हैसने तुम्हारा विवेकानंद चार सौ एक स्वामी ब्रह्मानंद को लिखे श्रीनगर एक अगस्त अठारह सौ अन्ठानबे अभिनन हृदय तुम्हारी समझ में सदा एक भ्रम है एवं दूसरों की प्रबल वृद्धि के दोष अथवा गुण से वह दूर नहीं हो पाता वह यह है कि जब मैं हिसाब किताब की बातें कहता हूँ तब तुम यह समझने लगते हो कि तुम लोगों पर मेरा विश्वास नहीं है बात यह है कि इस समय तो कार्य चालू कर दिया गया बाद में हमारे चले जाने पर कार्य जिससे चलता रहे एवं दिनों दिन बढ़ता रहे मैं दिन रात उसी चिंता में मग्न रहता हूं चाहे हजार गुना तात्विक ज्ञान क्यों न हो रहे प्रत्यक्ष रूप से किए बिना कोई कार्य सीखा नहीं जाता निर्वाचन एवं रुपये पैसे के हिसाब की चर्चा करने को इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जिससे और लोग भी कार्य करने के लिए तैयार रहें एक की मृत्यु हो जाने से अन्य कोई व्यक्ति दूसरा एक ही क्यों आवश्यकता पड़ने पर दस व्यक्ति कार्य करने को प्रस्तुत रहें दूसरी बात यह है कि कोई भी व्यक्ति तब तक अपनी पूरी शक्ति के साथ कार्य नहीं करता है जब तक उसमें उसकी रुचि न पैदा की जाए सभी को यह बतलाना उचित है कि कार्य तथा संपत्ति में प्रत्येक का ही हिस्सा है एवं कार्य में अपना मत प्रकट करने का सभी को अधिकार है एवं अवसर रहते ही यह हो जाना उचित चाहिए एक के बाद एक प्रत्येक व्यक्ति को उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य देना परंतु हमेशा एक कड़ी नज़र रखना जिससे आवश्यकता पड़ने पर तुम नियंत्रण कर सको तब कहीं कार्य के लिए व्यक्ति का निर्माण हो सकता है ऐसा यंत्र खड़ा करो जो कि अपने आप चलता रहे चाहे कोई मरे अथवा जीवित रहे हमारे भारत का यह एक महान दोष है कि हम कोई स्थायी संस्था नहीं बना सकते हैं और उसका कारण यह है कि दूसरों के साथ हम कभी अपने उत्तरदायित्व का बंटवारा नहीं करना चाहते और हमारी बात क्या होगा यह भी नहीं सोचते प्लेग के बारे में मैं सब कुछ लिख चुका हूं। श्रीमती बुल एवं कुमारी मुलर आदि का यह मत है कि जब प्रत्येक मोहल्ले में अस्पताल स्थापित हो गया है फिर रुपये व्यर्थ खर्च करना वांछनी नहीं है सेवक आदि के रूप में हम लोग अपनी सेवाएँ अर्पित करते हैं जो पैसा देगा उसके आदेशानुसार वादक को धोने बजानी पड़ती है काश्मीर के राजा साहब ज़मीन देने के लिए सहमत हैं मैंने जमीन भी देख ली है यदि प्रभु की इच्छा होगी तो अब दो चार दिन में कार्य हो जाएगा अब की बात यहाँ पर एक छोटा सा मकान बनवाना है जाते समय न्यायाधीश मुखर्जी की देख में छोड़ जाऊँगा अथवा तुम यहाँ और किसी के साथ आकर जाड़े भर रह जाओ स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा तथा एक कार्य भी संपन्न हो जाएगा प्रकाशनार्थ जो पैसे मैंने अलग कर रखे हैं वे तदर्थ समुचित हैं परंतु यह सब तुम्हारी इच्छा पर निर्भर करता है इस समय पश्चिमोत्तर प्रदेश राजपूताना आदि स्थानों में निश्चित ही कुछ धन मिलेगा ठीक है कुछ लोगों को इस प्रकार से रुपये देना ये रुपये मठ से मैं कर्ज ले रहा हूँ तथा तुमको ब्याज से चुका दूँगा मेरा स्वास्थ्य एक प्रकार से ठीक ही है मकान का कार्य प्रारंभ हो गया है यह अच्छी बात है सबसे मेरा प्यार कहना इति ही स तुम्हारा विवेकानंद